चिंतन दुराग्रह का रोग स्वामी आत्मानंद दुराग्रह एक मानसिक रोग है इसे दूसरे शब्दों में हठधर्मिता कहा जा सकता है इसका कारण होता है अपने विश्वास को तर्क की कसौटी पर न कसना दूसरे शब्दों में दुराग्रह के पीछे मनुष्य का अंधविश्वास होता है मनुष्य में केवल विश्वास ही न हो अपितु वह विश्वास युक्त संगत भी हो यदि मनुष्य को सभी कुछ मानने और करने पर बाध्य किया जाए तो उसे पागल हो जाना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में एक महिला का उदाहरण दिया है जिसने उनके पास एक पुस्तक भेजी थी उसमें लिखा था कि उसमें लिखी बातों पर उन्हें विश्वास करना चाहिए पुस्तक में बतलाया गया था कि आत्मा नामक कोई चीज़ नहीं है परंतु स्वर्ग में देवी देवता हैं और हम में से प्रत्येक के सिर में से ज्योति की एक किरण निकलकर स्वर्ग तक पहुंचती है स्वामी जी कहते हैं कि उस महिला की धारणा थी कि उसे दिव्य प्रेरणा मिली है और वह चाहती थी कि मैं भी उस पर विश्वास करूं और चूंकि मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसने कहा तुम निश्चय ही बड़े खराब आदमी हो तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं यही दुराग्रह है दुराग्रह के पीछे मनुष्य का सहज औद्धत्य भाव रहता है छोटा बालक बड़ा दुराग्रही होता है पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका मानसिक विकास होता जाता है वह किसी वस्तु या घटना को तब केवल अपने नजरिए से नहीं देखता अपितु दूसरे के नज़रिए का भी सम्मान करना सीखता है अतः उसमें दुराग्रह की मात्रा कम होती जाती है इसे सुविख्यात जीवशास्त्री जुलियन क्सले मनोसामाजिक विकास साइको सोशियल ग्रोथ कहकर पुकारते हैं वे तीन प्रकार के विकास की बात कहते हैं पहला है फिजिकल ग्रोथ यानी भौतिक अर्थात शारीरिक विकास दूसरा है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अर्थात बौद्धिक विकास और तीसरा है साइको सोशियल ग्रोथ अर्थात मनोसामाजिक विकास भौतिक या शारीरिक विकास की बात हम समझते हैं एक शिशु जब पैदा होता है तब उसकी ऊंचाई लंबाई शायद डेढ़ फुट हो वजन शायद सात आठ पाउंड हो पर जब वही आगे चलकर 25 वर्ष का नौजवान बनता है तब शायद उसकी ऊंचाई छः फुट हो जाए और वजन 200 सौ पाउंड यह भौतिक या शारीरिक विकास है बौद्धिक विकास की बात भी समझ में आती है गाँव के विद्यालय से शहर के महाविद्यालय में पढ़ने आया लड़का पहले दब्बू पने के कारण सहमा सहमा रहता है बोलने में भी झेपता है पर जब धीरे धीरे शहर के वातावरण का अभ्यस्त हो जाता है शहरी परिवेश उसमें आत्मविश्वास को जगाने लगता है तो फिर वही लड़का छात्र संघ के चुनाव में भी भाग लेता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीख जाता है यह बौद्धिक विकास की सूचना है अब विकास के तीसरे आयाम मनोसामाजिक विकास को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे एक छोटा सा लड़का सात 60-8 वर्ष का अपने विद्यालय से लौटकर घर आया वह घर में घुसते ही चिल्लाते हुए कहता है माँ खाना दो माँ यदि बीमार है खाट से उठ नहीं पा रही है और कहती है बेटा खाना वहाँ रखा है निकाल कर खा ले मुझे जोरों का बुखार है उठा नहीं जा रहा है तो लड़का चीख चीख कर कहता है नहीं उठो तुम मुझे खाना दो और तब तक चिल्लाना बंद नहीं करता जब तक माँ उठकर उसे खाना नहीं देती यह छोटा सा बालक केवल अपने लिए ही जीता है उसे दूसरों के दुख दूसरों की पीड़ा की परवाह नहीं है वह दुराग्रही है उसमें मनोसामाजिक विकास नहीं हुआ है पर जब वही बालक बढ़ कर किशोर हो जाता है तब उसकी सहानुभूति की क्षमता बढ़ जाती है दूसरों का दुख दर्द उसे अपना मालूम पड़ने लगता है जब वह विद्यालय से घर लौटता है और माँ को खाट में पड़े देखता है तो पूछता है माँ तुम्हें क्या हुआ माँ के शरीर पर हाथ लगाकर देखता है कि उसे तेज बुखार है माँ उठते हुए कहती है चल तुझे खाने दे दूँ पर वह रोक देता है माँ को सला देता है कहता है माँ तुम मत उठो क्या करना है सो बता दो मैं सब कर लूँगा तुम आराम करो वह माँ की सेवा करता है डॉक्टर को बुला लाता है माँ को दवा पथ देता है या उस लड़के का मनोसामाजिक विकास है दुराग्रही व्यक्ति मनोसामाजिक विकास से वंचित होता है वह शारीरिक विकास के कारण शिशु से प्रौढ़ तो हो जाता है परंतु मनो विकास के अभाव में वह शिशु के समान ही दुराग्रही रह जाता है आजकल के मनोचिकित्सकों के अनुसार 100 में से 90 दुराग्रहियों का या तो यकृत खराब होता है या वे मंदाग्नि अथवा किसी अन्य रोग से पीड़ित रहते हैं व्यक्ति का मनो सामाजिक विकास ही दुराग्रह की दवा है